पॉल एर्डोस वो लड़का जिसे गणित से प्यार था दबोरा लिग एक एक एक परिचय बार पॉल नाम का एक लड़का था जिसे गणित से बहुत प्यार था वो पूरे दिन गणना करना गिनती और संख्याओं के बारे में सोचता था वो अपने जूतों के फीते तक नहीं बांध पाता था और न ही खुद अपने टोस्ट पर मक्खन लगा सकता था ऐसा नहीं लगता था जैसे दुनिया उस लड़की के लिए बनी थी क्योंकि वो दिन भर केवल गणित के बारे में ही सोचता था यह कहानी बताती है कि कैसे पॉल ने अपने विचारों को साझा करके पूरी दुनिया में दोस्त बनाए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 अपनी गैर मौजूदगी में मां नहीं चाहती थी कि पॉल के साथ कुछ भी बुरा हो इसलिए उन्होंने पॉल के एक ऐसे व्यक्ति के पास पॉल को एक ऐसे व्यक्ति के पास छोड़ा जिसे वो जानती थी कि वो पॉल की बहुत अच्छी देखभाल करेगी वो महिला थी फ्राउलिन फ्राउलिन के बहुत सारे नियम थे वो एक बड़ी समस्या थी क्योंकि पॉल को नियमों से नफरत थी उसे इस बात से भी नफरत थी कि कोई उसे चुप बैठने को कहे कब खाना है कब सोना है उसे यह बताए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 कोई संख्या भला शून्य से कम कैसे हो सकती है फिर माँ ने उसे नेगेटिव नंबर नंबरों यानी ऋण संख्याओं के बारे में बताया शून्य लाइन के नीचे की संख्याएं नेगेटिव नंबर कहलाते हैं पॉल को नेगेटिव नंबरों का वो विचार बहुत अच्छा लगा और वो इतना समझ गया था कि बड़ा होने पर वो एक गणितज्ञ बनेगा लेकिन पहले उसे एक और बड़ी समस्या से जूझना पड़ा स्कूल सही समय आने पर पॉल की माँ ने उसे स्कूल भेजा लेकिन पॉल और स्कूल शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे पॉल ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह सकता था और चुप भी नहीं बैठ सकता था इसलिए वो उठकर कक्षा में चारों ओर दौड़ने लगा लेकिन वो हरकत नियम के विरुद्ध थी और पॉल को नियमों से नफरत थी पॉल ने अपनी माँ से कहा कि वो अब स्कूल नहीं जाना चाहता था वो एक और दिन के लिए भी स्कूल नहीं जाना चाहता था शून्य दिनों के लिए भी नहीं खास वो स्कूल के दिनों में से कुछ को घटाकर बिल्कुल नेगेटिव नंबरों की तरह कर सके उसने माँ से कहा कि वो घर पर ही रहेगा सौभाग्य से माँ को हमेशा पॉल की फिक्र लगी रहती थी उन्हें कीटाणुओं का बड़ा डर था वो चिंतित थी कि स्कूल में बच्चों से पॉल को कोई खतरनाक बीमारी न हो जाए इसलिए माँ ने समस्या को हल करने के लिए पॉल की मदद की माँ ने कहा कि वो घर पर रह सकता था फ्राउलिन के साथ लेकिन फ्राउलिन भी स्कूल से बेहतर थी शायद वो गुना बेहतर थी फ्रॉलिन और माँ मिलकर पॉल के लिए सब कुछ करती थी वे उसके लिए मीट काटती थी और उसकी डबल रोटी पर मक्खन लगाती थी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 प्राइम नंबर्स काफ़ी खास होते हैं उन्हें समान रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता कोई प्राइम नंबर केवल खुद से और एक से विभाजित किया जा सकता है पहला प्राइम नंबर दो है लेकिन वो केवल अपने जैसा एक ही सम इवन प्राइम नंबर है अन्य सभी अभ्याज अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स यानी विषम कोड होती हैं संख्याएँ है तीन पाँच और सात प्राइम है लेकिन सभी विषम संख्याएँ प्राइम नहीं होती नौ प्राइम नहीं है क्योंकि आप तीन गुणा को गुड़ा करके नौ प्राप्त कर सकते हैं पॉल ने प्राइम नंबर्स के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे क्या उनका मान हमेशा बढ़ता ही रहता है क्या उनमें कोई खास नमूना या पैटर्न था ऐसा क्यों था कि हम जितनी अधिक बड़ी संख्याओं पर जाते वैसे वैसे प्राइम नंबर एक दूसरे से और दूर होते जाते पॉल को प्राइम नंबर्स के बारे में सोचना बहुत पसंद था जब वो बड़ा हुआ तो पॉल हाई स्कूल में पढ़ने जाना चाहता था अब उससे स्कूल इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख दस लाख करोड़ एक करोड़ गुना बेहतर लगने लगा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 वो एक गणितज्ञ के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका था लोग उसे का जादुगर बुलाने लगे लेकिन बड़ी समस्या नहीं थी वो अभी भी घर पर ही रहता था जहां पर माँ भी उसका सब काम करती थी लेकिन फिर एक दिन, जब पॉल इक्कीस साल का हुआ तब कुछ गणितज्ञों ने उसे गणित की मीटिंग के लिए इंग्लैंड में बुलाया पॉल अपने दम पर दुनिया में जीवित रह सकता था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 हो गया कि उसके लिए असली दुनिया में फिट होना मुश्किल था वो खाना बनाने सफाई करने कार चलाने पत्नी और बच्चों की देखभाल करने वाला आदमी नहीं था वह एक स्थान पर रहने वाला और एक काम करने वाला भी व्यक्ति नहीं था उसे सिर्फ गणित करने में मज़ा आता था हर समय और उसे अभी भी नियमों का पालन अच्छा नहीं लगता था इसलिए उसने जीने का अपना नया तरीका ईजाद किया पॉल ने उसके लिए यह किया पॉल हवाई जहाज पर दो छोटे सूटकेस के साथ सफ़र करता उनमें से कुछ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 खेलता और जैसा कि पॉल की माने किया दुनिया भर में दोस्तों ने पॉल की देखभाल की उन्होंने पॉल के कपड़े धोए उन्होंने पॉल के लिए खाना पकाया उन्होंने पॉल के लिए फल काटे उन्होंने पॉल के बिलों का भुगतान किया और वैसे पॉल कोई आसान मेहमान नहीं था पॉल काफ़ी गड़बड़ करता था जैसे उसने एक बार अधीर होकर चाकू से टमाटर रस के डिब्बे को मारा और इस तरह से रस को बाहर निकाला और वो अक्सर सुबह चार बजे अपने मेजबान को जगा कहता था उठो मेरा दिमाग खुला है इसका मतलब होता कि वो गणित करने को तैयार था वो बिना बिना नागे रोजाना 19 19 घंटे घंटे, घंटे। करना चाहता था। सप्ताह सप्ताह में 19 गुड़े दिन, में दिन 133 जब कॉल हुआ था तो एक बार उसने एक नियम तोड़ा जिससे वो एक बड़ी मुसीबत में फंसा वो एक रेडियो टॉवर को देखने के लिए उसकी बाढ़ के ऊपर चढ़ गया फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया पुलिस को एक जासूस लगा अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई को एक जासूस लगा फिर एफबीआई ने पॉल पर निगरानी रखी पूरी दुनिया में दोस्तों नेद्भुत प्रतिभा का धनी था और वो अपनी नकल को दूसरे लोगों के साथ खुल कर बांटता था गणित समस्याओं को हल करने में लोगों की मदद करता था और उन्हें नई नई समस्याएं भी सुझाता था साथ ही वो एक नयाब गणित मैच भी था ने दुनिया भर के गणितज्ञों को एक दूसरे से मिलवाया ताकि वे एक साथ समस्याएं सुलझाई उन्होंने नंबर थ्योरी कॉम्बी नेट्रिक्स प्रॉब्लिस्टिक मेथड और सेट थ्योरी जैसे गणित के गंभीर क्षेत्रों में काम किया पॉल ने अपने दोस्तों और गणित करने का नायाब और बेहतर पॉल ने अपने दोस्तों को गणित करने के नायब और बेहतर तरीके सुझाए। उन्होंने गणित के कुछ नए क्षेत्र भी शुरू किए पॉल और उनके दोस्तों के गणित के शोध ने हमें बेहतर कंप्यूटर और बेहतर खोज इंजन दिए उनका उपयोग जासूसी के बेहतर कोड बनाने के लिए भी होता है चाचा पॉल अपने दिमाग और पैसों के साथ अत्यंत खुले और उदार थे उनके पास जो पैसा आता उसे वो दूसरों में बांट देते उन्होंने गरीब लोगों को पैसे और वजीफे दिए और गणित की अनसुलझी समस्याओं के हल के लिए भी पुरस्कार दिए यहाँ तक कि जब पॉल बहुत बुढ़े हो गए वो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 पूरी दुनिया के गणितज्ञ अभी भी चाचा पॉल के बारे में चर्चा करते हैं और उनसे प्यार करते हैं उसमें से उसमें वे लोग भी शामिल हैं जो उनसे कभी मिले तक नहीं है वे लोग उन्हें एड्रोस नंबर के बारे में वे लोग अपने एड्रोस नंबर के बारे में बात करते हैं यदि किसी ने पॉल के साथ सीधे गणित की थी तो उसका एड्रोस नंबर एक होगा यदि आपने पॉल के साथ काम करने वाले व्यक्ति के साथ काम किया हो तो आपका एड्रोस नंबर दो होगा लोग अपने एड्रोस नंबर पर बेहद गर्व करते हैं बहुत समय पहले एक लड़का था जिसे गणित से अथा प्रेम था नंबर उनके सबसे अच्छे दोस्त थे वो लड़का बड़ा होकर एक आदमी बना जिसे गणित से बेहद प्यार था संख्याएं और लोग उसके सबसे अच्छे दोस्त थे पॉल रेडोस को उसे कोई समस्या नहीं थी लेखक का नोट जब मैं छोटी थी तो मुझे गणित से उतना ही प्यार था जितना मुझे पढ़ने और लिखने से था लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे लगा कि गणित दूसरों के लिए थी मेरे लिए नहीं फिर मैंने एक शानदार और महत्वपूर्ण गणितज्ञ के बारे में किताब क्यों लिखी इसका सारा श्रेय मेरे बेटों को जाता है मेरे बड़े बेटे आरोन को कम उम्र से ही गणित पसंद थी वो मस्ती के लिए गणित की समस्याएं हल करता था एक दिन उसने हमें पॉल ओडोस उच्चारण एयरडिस नामक इस गणित मस मिशनरी के बारे में बताया मुझे वो काफी रोचक लगा लेकिन जब हमारे छोटे बेटे बेंजामिन ने जो गणित प्रेमी नहीं था नेवी एयरडोस का जिक्र किया तो मुझे लगा कि मुझे उस शख्स के बारे में और जानकारी हासिल करनी चाहिए फिर मुझे पॉल और उनके जीवन के कहानी से प्यार हो गया पॉल एक असामान्य व्यक्ति थे जो नियमित तरीके से दुनिया में फिट नहीं हो सकते थे फिर भी उन्होंने एक अद्भुत करियर के साथ एक सार्थक जीवन जिया और उनके हजारों प्रशंसक दोस्त बने मुझे उनकी उदारता ने छुआ हमारे जहन में उनकी छवि होगी कि वो एक प्रतिभाशाली जीनियस थे जिन्होंने अकेले काम किया एक अच्छे गणितज्ञ की यही सामान्य छवि होती है क्यों गणितज्ञ अकेले में काम करता है समस्याओं से जूझता है संख्या संख्याओं से खेलता है लेकिन पॉल अपनी अंतर्दृष्टि को छिपाने में विश्वास नहीं करते थे उन्होंने अपनी प्रतिभा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक और पूरी दुनिया के गणितज्ञों के साथ साझा किया एक दोस्त ने उन्हें एक मधुमक्खी बताया जिसने घूम घूमकर गणित का परागण किया और उसके कारण गणित अनुसंधान के नए क्षेत्रों की स्थापना हुई पॉल ने यह प्रदर्शित किया कि गणित का विषय मजेदार और सामाजिक हो सकता था यदि वह पहले से ही एक चर्च की दीवार यानी सैन फ्रांसिस्को में पर एक संत के रूप में चित्रित नहीं होते तो मैं इसकी जरूर सिफारिश करती पॉल एडोज के बारे में चित्र पुस्तक लिखना एक चुनौती थी उनकी कहानी के कई आकर्षक विवरण पुस्तक में शामिल नहीं किए जा सके उदाहरण के लिए मुझे उनके जीवन के कुछ दुखद हिस्सों को छोड़ना पड़ा पॉल एडोस का जन्म 26 मार्च 1913 सौ तेरह को बूढ़ापेश में हुआ था जब पॉल की मां उन्हें जन्म देने के लिए अस्पताल में भर्ती थी तो उनकी दो बड़ी बहनों को स्कारलेट बुखार से दो बड़ी बहनों की स्कारलेट बुखार से मृत्यु हो गई पॉल के माता पिता तबाह हो गए और बाद में उनकी माँ ने पॉल को बताया कि उनकी बहनें प्रतिभाशाली थी वे उससे भी ज्यादा होशियार थी जब पॉल तीन साल के थे तब उनके पिता को प्रथम विश्वयुद्ध में लड़ने के लिए भेजा गया भेजा गया था उन्हें पकड़ लिया गया और साइबेरिया के जेल में कैंप में भेज दिया गया कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी मां एरुका पॉल के प्रति इतनी सुरक्षात्मक थी हालांकि पॉल की मां भावनात्मक रूप से उनके जीवन में केंद्रीय व्यक्ति थी वैसे पॉल अपने माता पिता दोनों के करीब थे और उनके पिता ने उन्हें कई चीज़ें सिखाई थी पिता ने पॉल को प्राइम नंबरों से परिचित कराया उन्हें बहुत सी अन्य गड़ी सिखाई और अंग्रेजी और फ्रेंच बोलना सिखाया पापा जब युद्ध थे तब उन्होंने यह भाषाएँ सीखी थी पॉल ने चेब चि नामक एक व्यक्ति की प्रमेय के लिए एक सुरुचिपूर्ण प्रमाण की खोज करके अपना नाम बनाया एक गणितज्ञ ने पॉल के बारे में यह बात बताकर सम्मानित किया चीफ चेवच्यू ने कहा और मैं इस बात को फिर से कहूंगा एन और टू एन के बीच हमेशा एक प्राइम नंबर होगा पॉल सोचते थे कि सभी प्रमाण सुरुचिपूर्ण और सरल होने चाहिए उन्होंने कल्पना की कि भगवान ने गणित के सबसे सुरुचिपूर्ण प्रमाण एक पुस्तक में लिखे होंगे पॉल ने घर से अपनी पहली यात्रा उन्नीस में की जब वो मैंचेस्टर इंग्लैंड गए जब वे मैंचेस्टर इंग्लैंड गए वो यूरोप नहीं छोड़ना चाहते थे लेकिन जैसे ही नाजियो ने सत्ता में कदम रखा पॉल और उनके जैसे यहूदी परिवार खतरे में आ गए इसलिए पॉल के माता पिता ने जोर देकर कहा कि वो उन्नीस में संयुक्त राज्य अमेरिका चले जाएं। द्वितीय विश्व युद्ध में पॉल के अधिकांश रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई थी उस समय उनके पिता की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई से उनकी मां बच गई उन्नीस में उत्सुक पॉल एक रेडियो टावर की बाउंड्री की बाढ़ पर चढ़ गए वो युद्ध का समय था अमेरिकियों और विदेशियों अमेरिकियों को विदेशियों पर शक था जब उनसे सवाल किया गया तो पॉल ने कहा कि उन्होंने अंदर घुसना मनाया वाला साइन नहीं देखा क्योंकि वो गणित के बारे में सोच रहे थे शायद यही शस्त था लेकिन अमेरिकी सरकार ने उसे इस तरह से नहीं देखा उन्हें लगा कि पॉल जासूस थे उन्नीस में शीत युद्ध के दौरान वह एमस्टरडेम में अंतर्राष्ट्रीय गणिता के सम्मेलन में भाग लेना चाहते थे उन्हें अमेरिका में वापस आने के लिए एक रीएंट्री वीजा प्राप्त करना था जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया उनके कुछ जवाब हालांकि वे निर्दोष थे उदाहरण के लिए वो अपनी माँ से मिलने के लिए हंगे यात्रा पर गए थे अधिकारियों को लगा कि वे अमेरिका के लिए खतरा थे अधिकारियों ने कहा कि अगर पॉल ने एक बार अमेरिका छोड़ दिया तो फिर उन्हें वापस लौटने नहीं दिया जाएगा लेकिन पॉल ने यात्रा की पॉल को अभी भी नियमों से नफरत थी फिर लगभग एक दशक तक उन्हें अमेरिका में वापस जाने की अनुमति नहीं मिली पॉल की मां लंबे समय तक जीवित रहीं, भले ही वे ज्यादातर समय अलग अलग जगहों पर ही रहे फिर भी वे एक दूसरे के बहुत करीब थे कभी कभी मां भी उनके साथ गणित की बैठकों में जाती थी बीस सितंबर उन्नीस को वर्षा पोलैंड में गणित बैठक में पॉल का निधन हो गया लेकिन वह अभी भी गणितज्ञों को प्रेरित कर रहे हैं पॉल की अनसुलझी समस्याओं के लिए कुछ पुरस्कार राशि अभी भी बची है और लोगों को अभी भी एड्रोस नंबर मिल रहा है